शांति शांति ही ओम ये वेद की ज्ञान के चर्चा चल रही है वेद हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है इसके लिए कुछ बातें आपके सामने निवेदन की थी उसमें एक बात समझ में आई थी यदि वेद है तो इसका उपयोग क्या है और जिस बात के लिए उपयोग हम लेना चाहते हैं वो आज की हैं या पहली हैं यदि जिस प्रयोजन के लिए वेद है और वो प्रयोजन पहले से है तो वेद या वेद जैसी कोई पुस्तक पहले भी होनी चाहिए तो प्रयोजन और उसके सिद्ध करने वाले साधन इन दोनों की सत्ता जो है साथ साथ बनी रहती है तो इसलिए हमारे जीवन में जिन साधनों की हम उपयोगिता समझते हैं उसका ज्ञान हमें अपने आप नहीं होता है स्वाभाविक रूप से नहीं होता है तो जो उसके माध्यम हैं वो गुरु है धर्म है ईश्वर है ये सब उसके साधन हैं जो तात्कालिक साधन हैं उसे गुरु कहते हैं और जो बताया गया मार्ग है उसे धर्म कहते हैं मार्ग का जो स्रोत है वो उसको ईश्वर कहते हैं तो जिस बात को हम कहना चाहते हैं उसके साथ तीन बातें प्रायः जुड़ी रहेंगी धर्म को एक बताने वाला गुरु है जो धर्म को जानता है वो एक धर्म है जिसे वो हमें बता रहा है और एक जहां से जिसने सबसे पहले बताया है वो पहला उसको गुरु कहते हैं ईश्वर कहते हैं भगवान कहते हैं है वो भी गुरु ही क्योंकि उसने धर्म का मार्ग बताया गुरु ने भी धर्म का मार्ग बताया अंतर इतना है पहले बताने वाला अपनी शिक्षा से अपने ज्ञान से अपने स्वतंत्रता से बता रहा है और हमारा गुरु किसी से सीखकर किसी से जानकर कहीं से पढ़कर कुछ अनुभव करके फिर हमें बता रहा है तो बताने वाले दो हैं एक बताने वाला प्रारंभिक बताने वाला कौन है एक वर्तमान के बताने वाला कौन है दोनों के बीच जो विषय है वो एक ही है वो धर्म है जो बताने वाला प्रारंभिक है उससे जो चीज़ निकली वो धर्म है और वर्तमान में जो व्यक्ति हमें बता रहा है वो वो भी गुरु उसी धर्म को बताता है तो धर्म बताने योग्य वस्तु है और उसके बताने वाले वर्तमान में और पहले समय में अलग अलग रहे हैं इसलिए वो एक आदि है और एक अब का है तो हम देखते हैं जहाँ भी कुछ धर्म की चर्चा आती है तो उनका संबंध इनसे होता है धर्म का संबंध गुरु से होता है धर्म का संबंध ग्रंथ से होता है और धर्म का संबंध उसके प्रारंभ करने वाले से होता है जो धर्म है वो तीनों से जुड़ा है जो वर्तमान व्यक्ति है गुरु वो भी धर्म का बताने वाला है जो पुस्तक है जो साधन है जो माध्यम है वो भी धर्म का बताने वाला है और उसको प्रारंभ करने वाला वो भी धर्म का बताने वाला है तो इस तरह से किसी भी धर्म के बारे में जब बात करनी हो तो हम उनको तीन तरह से देखते हैं देख सकते हैं कि ये धर्म क्या है इसको वर्तमान में किसने बताया है और उसके प्रारंभ में उसको किसने बताया है तो उस धर्म के अनुसार उसके प्रारंभ का बताने वाला उसका ईश्वर है उसको वर्तमान तक लाने वाला उसका गुरु है उसकी जो संग्रह है वो ग्रंथ है उन नियमों का विन विधानों का जो एकत्रीकरण है वो उसका ग्रंथ है तो भगवान गुरु और धर्म ग्रंथ इनमें संबंध है इसलिए ये जो एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकते और एक दूसरे के क्षेत्र का उल्लंघन नहीं कर सकते क्योंकि जो वर्तमान में जिसको हम बनाना चाहते हैं बताने वाला वो कै कौन होगा कैसा होगा तो हम देखते हैं हम हम में से होता है हमारे जैसा होता है वो जो बता रहा है वो भी लगभग जो पहले बताते आए हैं वैसा होता है अब उसका पहला बताने वाला कौन था ये हमारे लिए लगभग सबके लिए अज्ञात है तो उसको हम तर्क से प्रमाण से युक्ति से समझते हैं और जो जैसा समझ पाता है जो जैसा मानता है वो वैसा बना लेता है क्योंकि उसके बनाने में काल्पनिकता होती है वास्तविकता नहीं होती है इसलिए हमारे में सब में अंतर होता है उनका ईश्वर क्या कहता है वो उनके धर्म ग्रंथ में है उनका गुरु क्या कहता है उसने धर्म ग्रंथ को बनाया समझाया है तो वो क्या कहता है तो वो एक से दूसरा दूसरे से तीसरा अलग अलग है तो ये जो वेद से जो धर्म निकलता है इसका नाम वैदिक धर्म है और जो इसको मानता है उसे वैदिक धर्म कहते हैं तो जब धर्म की आप बात करते हैं तो जो ग्रंथ है वो आपसे संबंधित है क्योंकि वो आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसकी संहिता है उसके व्याख्यान करने वाले आपके गुरु लोग हैं और उसको बताने वाला आपका ईश्वर है इसलिए जब किसी धर्म की हम विवेचना करें या विवेचना करते हैं तो हमारा ध्यान उसके गुरुओं पर जाता है धर्म ग्रंथों पर जाता है और उस धर्म के स्रोत पर जाता है जिसे हम ईश्वर मानते हैं इस दृष्टि से हम औरों के विषय में विचार न करके वेद के विषय में विचार करते हैं और इसलिए वेद को धर्म ग्रंथ कहते हैं और ऐसे मानने वाले व्यक्ति को वैदिक धर्मी कहते हैं इसमें संशय कई बार खड़ा हो जाता है क्योंकि वैदिक धर्मी लोगों से जब हम धर्म की परिभाषा पूछते हैं धर्म का लक्षण पूछते हैं तो ये जो लक्षण बताते या बोलते हैं वो लक्षण वेद का नहीं होता वो लक्षण किसी दर्शन का होता है वो किसी उपनिषद का होता है वो गीता का होता है वो किसी पुराण का होता है नाम जब आपका वैदिक धर्मी है तो आपके पास धर्म का लक्षण भी वेद का दिया हुआ होना चाहिए जब ये प्रश्न सामने आता है तो हम देखते हैं कि धर्म बोलते ही हमें मनु महाराज का श्लोक याद आ जाता है और हम धर्म की परिभाषा के रूप में उसे प्रस्तुत कर देते हैं हम जब मनु का श्लोक बोल रहे होते हैं कि जो कौन होता है जिसके जिसको हम धार्मिक कह सकते हैं वो कौन सी चीज़ है जिसका वो पालन करता है जिसे धर्म कह सकते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जिसके अंदर धैर्य है जिसके अंदर ज्ञान है जिसके अंदर विद्या है जिसके अंदर ऐसी दस बातें हैं दशकम धर्म लक्षण अर्थात इन दस बातों का जिसके जीवन में विचार है विवेक है और तदनुसार व्यवहार है वो व्यक्ति धार्मिक है और जिन चीजों को वो मानता है वो धर्म है तो ये जो धर्म की परिभाषा है ये वेद का मंत्र नहीं है है तो धर्म की परिभाषा और और भी इस तरह की परिभाषाएं मनों में ही मिलती हैं वो एक जगह लिखते हैं कि जो वेद कहता है वो धर्म है जो स्मृतियाँ कहती हैं वो धर्म है जो विद्वान लोग कहते हैं वो धर्म है और जो अपनी आत्मा के अंदर स्वीकृत स्वीकार है जिसे आत्म हम समझते हैं कि ये उचित है और यदि वही व्यवहार हम दूसरे से करते हैं तो उसको भी उचित लगेगा यह धर्म की कसौटी है पहले में उन्होंने लिखा धृति क्षमा दमोस्ते यौचम इंद्रियिग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षण अब ये मूल चीजें धृती क्षमा दृति क्षमा दमोस्ते यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध सत्य, दशकम धर्म लक्षणम इसमें एक अद्भुत बात किया है जो चीज हमारे अंदर है जो अनायास प्रकट होती है प्रकाशित होती है ये उसका उल्टा है एक व्यक्ति को भूख लगी है और भोजन कोई बना रहा है और वो जाकर तुरंत खाना चाहता है तो उसे कहते हैं जरा धैर्य रखो सबके साथ मिलेगा समय पर मिलेगा पूरा बन जाने दो फिर मिलेगा तो ये जो स्वाभाविक चीज़ क्या थी अधीरता मनुष्य उसे प्राप्त करने के लिए उतावला होता है जो हमारे अंदर सहज स्वाभाविक है कहते हैं ये धर्म नहीं है तो धर्म क्या है इस पर नियंत्रण करने का नाम है कि हमारे अंदर जो उतावलापन है वो उतावलापन ना रहे ये कब संभव है ये तब संभव है जब ये लगे कि ये उतावलापन अनुचित है गलत है अनावश्यक है तो हमारे पास उतावलापन है ये स्वाभाविक है इसका उपयोग अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है इसलिए अच्छा उपयोग करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा और वो जो प्रयत्न है इस अधीरता को समाप्त करके धीरता स्थापित करनी पड़ेगी और वो कसौटी है अच्छाई की क्योंकि अच्छाई अधीरता से आती है या अच्छाई धैर्य से आती है इसको एक उदाहरण से देख सकते हैं कि हम टिकट लेने के लिए कहीं यात्रा पर यात्रा पत्र लेने के लिए रास्ते खड़े हैं पंक्ति में और प्रतीक्षा कर रहे हैं दो परिस्थितियां हो सकती हैं एक परिस्थिति ये हो सकती है कि वहाँ जो संभावना है यात्रियों को टिकट मिलने की उसमें उपलब्धता कम हो और ये स्थिति हो सकती है कि कितने भी यात्री हों सबके लिए स्थान है एक परिस्थिति ये हो सकती है ये जो अधीरता है ये दोनों ही परिस्थितियों में हमको संकट पैदा करती है यदि हम पंक्ति में खड़े हैं और जाने के लिए यान में बहुत स्थान है और फिर हम अधीरता दिखाते हैं तो लोग कहते हैं क्या जल्दी पड़ी है बहुत जगह है मिल जाएगी तो वो जो हमारा उतावलापन है गलत साबित हो रहा है इसके बाद स्थान भी बहुत हैं व्यक्ति थोड़े हैं और वहाँ तो हम समझ गए इस बात को लेकिन यदि इसका विपरीत हो स्थान थोड़े हैं व्यक्ति बहुत हैं और उस समय कोई उतावलापन करता है अधीरता करता है तो भी हमें बुरा लगता है क्योंकि वो हमारे से अन्याय कर रहा होता है अर्थात हमारा जो स्थान है क्रम है उसको उल्लंघन करके उसको छोड़ करके उसको हटा करके वो स्थान प्राप्त करने का यत्न कर रहा है अधीरता दोनों ही परिस्थितियों में प्रशंसनीय नहीं है और अधीरता में हम बच्चे को देखते हैं बड़ा भूखा है माँ से कहता है दूध दूध दूध और माँ दूध लाती है दूध गरम है बच्चा उस पर झपटना चाहता है माँ उसको बचाना चाहती है और वो किसी कारण से हाथ लगा देता है या उसको पीने की कोशिश करता है प्रयत्न करता है उसका मुंह जल जाता है तो उसे पता लगता है कि अधीरता करने से हानि होती है इसलिए धर्म का जब लक्षण बताने लगे तो पहला लक्षण बताया दस लक्षणों में वो है धृति धैर्य अर्थात जो व्यक्ति धैर्यवान नहीं है वो धार्मिक नहीं हो सकता जो अधर्यवान है वो अधार्मिक होगा ही क्योंकि वो कभी न्याय नहीं कर सकता वो समान विभाजन नहीं कर सकता वो प्रतीक्षा नहीं कर सकता तो ऐसा व्यक्ति कभी न्याय नहीं कर पाता इसलिए न्याय करने के लिए धार्मिक होना और धार्मिक होने के लिए धैर्यवान होना पहली शर्त है इसलिए धर्म के जब लक्षणों की चर्चा होती है तो जो सामान्य प्रचलित धर्म के दस लक्षण हैं उनमें भी उसका पहला स्थान है इसलिए मनु ने कहा धृति क्षमा दमोस्ते यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म धर्मलक्षण दिराषा पृथ्वी